जीवन के इन पलों का सदुपयोग कर लें तो हमारा अतीत अब जो जा चुका है वो गया हमारा आने वाला जो कल है भविष्य है वो अच्छा होगा तो हम कल में ना जिए हम अकल से जिए अकल क्या है कि वर्तमान में जीना ही अकलमंदी है बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी बाग नारदम परिपप्रच बाल्मीकिनिपुंग एक दिन जब नारद जी महाराज आश्रम पर पधारे तो श्री बाल्मीक जी महाराज ने जिन्होंने तपस्या करके अपने अप, अपने अतीत की अपने पूर्व जीवन की गंदगी को धो दिया था उनके इस जन्म इस जीवन में इस शरीर पर बहुत दाग लग गए थे लोग उनको चोर कहते थे लुटेरा कहते थे व्याध कहते थे भील कहते थे जन्म तो हुआ ब्राह्मण कुल में उनके आचरण बहुत गंदे थे श्री जी महाराज का नाम रत्नाकर ऐसा कहा जाता है जन्म ऋषिकुल में हुआ पालन भीलों के बीच में हुआ इसलिए उनके आचरण में हिंसा करना चोरी करना असत्य भाषण करना अभक्ष भक्षण करना सब आ गया एक दिन नारद जी महाराज मिल गए तो रत्नाकर ने नारद जी महाराज को पकड़ लिया और कहा बाबा बहुत आजकल के महात्मा बहुत कमाते खाते हैं बहुत धन इकट्ठा कर लेते हैं लाओ क्या कमाया नारद जी ने कहा भाई हमारे पास तो एक कमंडल है एक झोली है और ये बिना है भैया और तो कुछ है नहीं बोले कोई बात नहीं कमंडल फेंक दूंगा बिना फेंक दूंगा एक दिन का तो काम चलेगा ला नारद जी घबराए नहीं नारद जी ने कहा अरे भैया तुम्हारा नाम रत्नाकर है रत्नाकर माने जो रत्नों का खान है रत्नों का खजाना है रत्नों का भंडार है और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे नाम के विपरीत में देख रहा हूं दरिद्रता है दीनता है तुम कैसी रत्नाकर हो ये चोरी क्यों करते हो ये हिंसा क्यों करते हो बोले परिवार का पालन करना है ना बाबा बड़ा परिवार है तो सब कुछ करना पड़ता है नारद बाबा बोले तो भाई कोई परिश्रम करके मेहनत की कमाई से घर का पालन करो ये बेईमानी की कमाई से घर को पालोगे का बाबा ज़्यादा बात नहीं बनाते इतना टाइम हम पर नहीं है तो उसको पहले फिर दूसरी जगह जाएंगे कोई काम और भी बहुत है भाई ये छोड़ चोड़ भैया बीणा तो मेरे भजन का साधन है इससे तेरा कुछ भला होना नहीं है देख रत्ना तो जो पाप कर्म करता है ना इसका फल तुझको भोगना पड़ेगा कोई दूसरा नहीं बांटेगा रत्ना करने का बाबा ऐसे कैसे हो सकता है कमाता मैं एक अकेला जरूर हूं पर खाते तो घर के सब लोग हैं और जितने लोग उस पाप की कमाई को खाएंगे सबको फल भोगना पड़ेगा नारजी ने कहा ना भैया जो करता है वही उसी को फल भोगना पड़ता है तो रत्ना करने थोड़ा नाराज जी महाराज के साथ में चर्चा की बोले बाबा तुम गलत हो मेरे घर के लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और घर के लोग जब इस पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा तो साथ देंगे ने कहा अच्छा एक काम कर भाई रत्नाकर हम यहां खड़े हैं तुम जाओ घर पूछ के आओ रत्ना करने का बाबा बहुत चालाक हो तुम तो तुम सोचते हो कि मैं बिना पढ़ा लिखा हूं पागल बना दोगे ऐसा नहीं चलेगा मैं घर पूछने जाऊंगा और तुम यहां से नौ दो ग्यारह हो जाओगे ये नहीं चलेगा तो नारद जी ने कहा रे तुमको संत पर विश्वास नहीं है बोले बाबा आजकल के बाबा बहुत बिगड़े हो गए बिल्कुल भरोसा नहीं करते आजकल कर के बाबा बोल भैया अब क्या पता है तुम्हारे माथे पर लिखा है क्या तुम सत्यवादी हो तो नारद जी ने कहा ठीक कोई बात नहीं हमको बांध जाओ तो नारद जी का दुपट्टा लिया और अपनी रस्सी को गांठ बांधा श्री नारद जी महाराज को पीपल के पेड़ से बांधा तो संतों के मुख से सुना है कि सात बार बांधा है संत के वस्त्र का स्पर्श किया बांधने के क्रम में संत को छूकर के देखा और इस बहाने पीपल के पेड़ की सात परिक्रमाएं हो गईं, इतनी देर में कुछ कुछ रंगत में अंतर आ गया जब गांठ बांधने लगा तो मन में थोड़ी सी करुणा आ गई अरे इतना प्यारा इतना सीधा महात्मा है कसकी गांठ बांधूंगा तो इसको थोड़ा दर्द होगा तो गांठ ढीली कर दी नारद ने आंखों में आंखें डाल करके मुस्करा करके देखा बोले बेटा मेरे चक्कर में जो आता है उसको तो बदलना ही पड़ता है हो गया काम वो गांठ जब ढीली छोड़ने लगा तो नाराज जी को आ, मनी मन में बड़ा हर्ष हुआ देखने में इतना कठोर लगता था पत्थर के जैसा लगता था और अभी तो कुछ भी नहीं किया है इतना मन में करुणा आ गई गांठ डीली छोड़ने लगा रत्नाकर बाबा को तो छोड़ के गया सीधा घर घर पहुंचने का टाइम तो था नहीं और अब तक जब भी रत्नाकर घर जाता था तो दोनों हाथ भरे होते थे कंधे पर भी बोझ होता था आज खाली हाथ आया है समय से पहले आया है घर के लोग बोलते रहे क्या है कुछ लाया नहीं आज घर क्या बनेगा घर का पालन कैसे होगा उसने कहा वो तो सब आ जाएगा पहले घर में बैठ करके मीटिंग होगी घर के लोगों ने कहा भैया मीटिंग क्या होती है सबको बिठाया भाई एक बात बताओ पिताजी भैया जितने सब लोग होते हैं पत्नी को बच्चों को बच्ची को सबको बिठाया और हाथ जोड़ करके कहा कि भाई मैं तुम सबके पालन पोषण के लिए पाप की कमाई लेकर के आता हूँ लोगों का दिल दुखा करके लाता हूं किसी को मारना भी पड़ता है तो ये पाप कर्मों में करता हूं ऐसा एक बाबा ने मुझको बताया है और ये कहते हैं कि बुरे कर्म का फल बहुत बुरा होता है जब मैं मर के जाऊंगा और यमराज मुझको बुरे बुरे कर्मों का दंड देगा तो क्या आप लोग मेरा साथ निभाओगे आप लोग उस पाप कर्म के फल में भी हिस्सा बटाओगे घर के लोगों ने कहा भैया ये काम हमारा नहीं है। पत्नी ने भी मना कर दिया पति ने पिता ने भी मना कर दिया मां ने भी मना कर दिया पिता ने कहा देखो हमने तुमको मुखिया बनाया है और हमने नहीं कहा कि तुम पाप की कमाई लेकर के आओ तुम घर का पालन करो ये तुम्हारी ड्यूटी है तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हमारे कर्म हमारे साथ हम तुम्हारे पाप कर्म के फल में भागीदार नहीं है रत्नाकर ने पूछा सोच लिया ठीक से उत्तर देना विचार करके पक्का है बोले हां पक्का है बोले और सोच लो एकदम पक्का बोले हां एकदम पक्का तेरे पाप कर्म के फल में हमारा हिस्सा नहीं है कदमों से लौट आया रत्नाकर चेहरा उतरा हुआ है नर जी महाराज के चरणों में गिरकर के प्रणाम किया और आंसुओं से मन ऐसा लग रहा है कि आज रत्नाकर रो नहीं रहा जितने लोग उसकी आंखों के सामने उसके दुराचार के कारण रोए थे आज बदले में वो कर्जा उतार रहा है कि तुम रोए थे आज मैं रो रहा हूं उन आंसुओं की याद करता है जिनके कारण रत्ना कर आज इतना भावुक हो गया बाबा थोड़ी देर तो हो गई परंतु आपने मेरा जीवन बदल दिया मेरी आंखें खुल गई मनो बहुत दिन की हृदय पर जो गंदगी जमी हुई थी कालिख जमी हुई थी वो उन आंसों आंखों के आंसुओं के द्वारा वो हृदय की कालिक धुल रही है अच्छा रोना अच्छा होता है कि बुरा होता है रोना अच्छा होता है कि बुरा होता है चाहे दुख में रोना हो चाहे सुख में रोना हो ये ये रोना भी एक थेरेपी है ये रोना भी एक चिकित्सा पद्धति है ये रोना भी एक उपचार है जब आदमी रो लेता है महाराज उतने आनंद में होता है उतने आनंद में होता है कि ब्रह्मानंद का सुख छोटा पड़ जाए माँ की माँ की गोद में सर रखकर के सोने का जो तो सुख है ना वो भी वो भी छोटा हो जाए कितना भी परेशान हो कितना भी व्यथित हो एक बार रो देता है और खास करके भगवान के चरणों में बैठ करके एकांत में उसके आंसुओं की आंसुओं की धारा से हृदय की ये कालीमान धुल जाए लोग भक्ति करने का भाव बहुत रखते हैं और दुनिया के लिए रोने के लिए बहुत तैयार रहते हैं छोटी छोटी बात पर आंसू गिरा दें। एक बार कभी भगवान के चरणों में बैठ करके जब तुम सिर्फ अकेले और अकेले हो जब भगवान तुम्हारे सामने हो तब एक दिन एक पल को रोक करके देखना हजारों हजार बार की पूजा का सुख एक तरफ और भगवान के चरणों में अकेले में बैठ करके अपने नेत्रों की इस गंगा से इन नेत्रों से नेत्र रूपी हिमालय से निकली हुई अश्रु गंगा से जब तुम अपने हृदय में बैठे हुए भगवान के चरणारुविंद को पखार दोगे तब देखना कितना सुख कितना आनंद आता है जो भक्ति के पथ पर चलकर के भगवान की याद में आंसू नहीं गिरा सका सत्य कहता हूं अभी उस व्यक्ति ने भक्ति की कक्षा में प्रवेश भी नहीं किया है पति के लिए रो दिए पत्नी के लिए रो दिए बेटा के लिए रोए बेटी के लिए रोए अपमान के लिए रोए सम्मान के लिए रोए ये चला गया वो आ गया इसके लिए रोए बहुत रोते हैं सारी दुनिया रोती है और शायद पशु पक्षी भी रोते हैं परंतु जब विकल होकर के भगवान के प्रेम में आपके आंसु गिर जाएंगे तो वो जो पूजा होगी ऐसा तर्पण ऐसा ऐसी आराधना ऐसा भगवान के चरणों का पखारना कई नहीं हो सकता है आज रत्नाकर रोया तो जरूर पर मानो लग रहा है कि वर्षों बर्षो वर्षों की जन्म जन्मांतर की जो कालिक हृदय पर लगी थी वह धुल रही है वो वो छुट नहीं है उल्ट के नद कंधर बिना प्रभाव से महात्मा का बंधन खोला नारद जी ने मुस्कुरा करके कहा बेटा आज तेने महात्मा का बंधन खोला है यह भारतवर्ष का किसी है देता है तेरा बंधन खोल दूंगा तुमने दुर्भावना से बांधा था तुमने बांधा था दुर्भाव से परंतु खोल रहे हो सद्भाव से तुमने अभी दुर्भाव और सद्भाव का स्वाद चखा है अब मेरे संत का स्वभाव देख और मेरे राम का प्रभाव देखना कितना आनंद आएगा जीवन में संत का स्वभाव अच्छा होना चाहिए तो भगवान की महिमा का प्रभाव देखने में बहुत टाइम नहीं लगता जहां स्वभाव में गड़बड़ी है जहां सद्भाव में कमी है वही भगवान के प्रभाव में कमी है और वही अभाव की बीमारी है सद्भाव है वहां अभाव रह नहीं सकता जहां सद्भाव में कमी है वहां अभाव होगा संत जी का नारद जी महाराज का बंधन खुला और मुस्कराते हुए बिना बजाए तो रत्ना कर बोले बाबा अब मैं लौट करके घर नहीं जाऊंगा नारद जी बोले आ, आप क्या करोगे फिर बोले आपके साथ चलोगा नारद जी को डर लग गया हम मां नर्मदा के किनारे पर कुछ दिन रहने का सौभाग्य मिला एक संत कहते थे एक निरंजन दो सुखी तीन में झगड़ा चार दुखी आज की सरकार कहती है हम दो हमारे मैने दुखी करने का षड्यंत्र है भैया दो और दो चार हो गए ना एक निरंजन दो सुखी तीन में झगड़ा और चार दुखी नारद जी ने सोचा कि मैं तो मनमोजी बाबा हूं अभी इस लोक में अगले पल उस लोक में अभी यहां और ये कहा मेरे गले या पे जाए बोले तो ये नहीं चलेगा भैया तो बोले भाई देख रत्ना एक काम करते हैं जब हम हाँ अगले बार आएंगे तब तुमको साथ में ले जाएंगे तब तक तुम एक जगह बैठ करके भजन करो बोले महाराज मुझको तो भजन ही करना नहीं आता तो नारद जी ने कहा कि तुम राम राम जपा करो तो अब तक अपने पूरे जीवन में रत्ना करने क्या किया था वो मरा वो मरा ये मरा वो मरा ही मरा करता था वो तो राम जानता ही नहीं था नारद जी कहे बेटा राम बोल और रत्ना क्या बोलता है मरा इसलिए रामचरित मानस में लिखा है उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान लोगों ने कहा नाम राम का जो नाम है वो समग्र वैदिक मंत्रों का सार तत्व तो है राती सर्वम बोले कम बोले इति शिवम जो शिव को प्रदान कर दे मामा ने मुक्ति को प्रदान कर दे वो राम है रामा ने देना और मां ने मुक्ति जो मुक्ति को दे वो राम बोले फिर ये तो मरा बोलता है इसमें क्या बोले नारद जी समझ गए इसे राम नहीं बोला जाएगा तो कहा ठीक है तुम तो मरा मरा बोलो थोड़ी देर तक मरा मरा मरा मरा बोल कराई बार मरा मरा राम राम राम राम राम राम राम हो जाएगा मरा को एक निरंतर धारा में बोलोगे तो वो भी राम हो जाएगा धारा को आप बोलते चले जाओगे धारा धारा धारा धारा धारा धारा राधा हो जाएगा मरा शब्द निरंतर बोलने पर राधा बन जाता है मरा शब्द निरंतर बोलने पर राम बन जाता है एक महापुरुष ने कहा कि नहीं नहीं मरा भी मंत्र है मम मं शांतिम मम शिवम मम मुक्तिम रा जो शिव को प्रदान कर दे जो कल्याण को प्रदान कर दे जो मुक्ति को प्रदान कर दे जो आनंद को प्रदान करे वो शब्द माने मरा। रत्नाकरण ने अब महात्मा के संसर्ग में बैठ करके महात्मा का संग पा करके अब सौगंध खाली अब अब लो नशानी अब ना हो। जितना जीवन का नाश मोना था हो गया अब अपने जीवन का एक भी पल व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मेरे जीवन का ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया है तो बहुत जन्मों की तपस्या का फल है और मैं अभागा ऐसा निकला कि इस मनुष्य जीवन को पाने के बाद भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर जन्म पाने के बाद सनातन धर्म की पावन परंपरा में जन्म पाने के बाद भगवान राम और कृष्ण की उपासना पद्धति का आश्रय पाने के बाद फिर भी मैं पशुओं के जैसा आचरण करता रह गया तो मेरे जैसा अभागा दुनिया में कोई नहीं अनजाने में पाप हो गए अपराध हो गए मेरे जीवन में दोष आ गया तो कौन बड़ी बात है पर जान लेने के बाद भी वही गंदगी में डूबे रहे तो हमने और पशु में कोई भेद नहीं रह जाएगा जाए रतना करने प्रतिज्ञा कर ली बाबा आप मेरे गुरु हैं और आज के बाद मेरा अब दुनिया से कोई नाता नहीं है एक स्थान पर बैठ गए जब तक मुझको भगवान का दर्शन नहीं होगा अब मैं उठूंगा नहीं ये शरीर गल जाए ये शरीर रहे ना रहे भगवान के दर्शन जब तक नहीं होंगे तब तक मैं उठने वाला नहीं हूं कहते हजारों वर्ष तक महात्मा एक ही स्थान पर बैठे रहे शरीर पर बाबी दीमक लग जाती है तो दीमक के लगने पर वो एक घर जैसा बना लेती है मिट्टी का बाल्मीक जी महाराज के शरीर पर रत्ना करके शरीर पर वो मिट्टी जम गई बाबी जैसी बन गई तो दीमक बल्बिकात जब भगवान के दर्शन हुए तो मिट्टी हटी वो बल्मीक हटी वो दीमक का घरों मिट्टी का घरों दर टूटा इसलिए उनका नाम बाल्मीक पड़ गया बलमी के मृतिका ग्रहे कीट विशेष से निर्मित मृतिका ग्रहे करोति इति करोती मिट्टी के घर में बैठ कर के बाल्मीक माने दीमक के द्वारा बनाए हुए गरोदे में बैठे बैठे रहकर के तप करने के कारण बाल्मीक नाम पड़ा तो उल्टा नाम जपा जग जाना और तो बाल्मीकि भय आज साधना संपन्न हो गए उनके मुख मंडल पर ब्रह्म तेज विराजमान हो गया नारद जी महाराज को पता चला कि वाल्मीकि की साधना सिद्ध तो हो गई इसलिए पीणा बजाते हुए नारद जी महाराज आज उस रत्ना करके आश्रम में फिर आए भगवान को तो हम नहीं जानते उस आनंद को उस परमात्मा को उस भगवंत को तो हम नहीं पा सकते तो क्या करें फिर और यदि मिल भी जाए तो भगवान को हम पहचान पाएंगे कोई गारंटी है महापुरुषों ने कहा कि तुम उसकी परवाह मत करो उसकी प्रतिमूर्ति किसी संत का सानिध्य प्राप्त कर लोगे तो यह निश्चित है कि थोड़ी देर हो सकती है परंतु संत को पाने के बाद में भगवंत तो मिलेगा ही मिलेगा अनंत मिलेगा ही मिलेगा तो हो नहीं सकता कि संत मिल जाए तो भगवंत तो ना मिले अविश्वास की शंका की संदेह की एक बहुत बड़ी खाई में पड़ा हुआ जीव भटकता है ये संदेह ना रहे संशय ना रहे शंका ना रहे गीता में भगवान ने कहा कि संशय आत्मा थी जो संशय में जीता है जो संदेह में जीता है वो बन नहीं सकता वो पार नहीं जा सकता है संदेह की खाई इतनी चौड़ी होती है श्रद्धा और विश्वास का संबल लेकर के किसी संत का सानिध्य पाले और आज तक जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक संत की कृपा के बिना न किसी को कुछ मिला और न किसी को कुछ मिल सकता है संत को भी मिला तो संत की कृपा से मिला